भगवान मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याणमय है आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है कृपया ग्रहण कीजिए सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है स्नान मंत्र त्वमापः पृथ्वी चैव ज्योतिस्तं वायुरेव च लोके सा वित्री मात्रेण वारिणां स्नापयाम्यहम् ॐ नमो नारायणाय नमः लोकेश्वर आप ही जल पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप हैं मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूं सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण आपको नमस्कार है वस्त्र मंत्र देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित शरण वर्णना प्रभे देव वाससी तव केशव ओम नमो नारायणाय नमः देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित केशव मैं सुनहरे रंग के दो वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूं सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है विलेपन मंत्र शरीरम ते न जानामी चेष्टाम चिवन केशव मया निवेदितो गंधः प्रतिगृहय बिलिप्यतां ओम नमो नारायणाय नमः केशव मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है मैंने जो यह गंध रोली चंदन आदि निवेदन किया है इसे लेकर अपने अंग में लगा लें सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है ऋग यजुः साम मन्त्रेण त्रिबृतम पद्न योनिना सावित्री ग्रंथि संयुक्त मूंपवীতं तवारपय ओम नमो नारायणाय नमः भगवान ब्रह्मा जी ने ऋग यजुः और साम वेद के मंत्रों से जिसको त्रिवृत्त त्रिगुण बताया है वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूं सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है अलंकार मंत्र दिव्य रत्न समायुक्त वह निभानु सम प्रभा गात्राणि तव सोभन्तु सालमकाराड़ी माधव ॐ नमो नारायणाय नमः अग्नि और सूर्य के समान प्रभा वाले दिव्य रत्न विभूषित माधव इन अलंकारों को धारण करके आप श्रीयंग सुशोभित हों सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है ॐ नमः यह अष्टक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पृथक-पृथक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का ही एक उच्चारण करके पूजन करें धूप मंत्र वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढयः सुरविश्यते मया निवेदितो भक्त्या धूपो अयम् प्रतिगृहीताम् ओम नमो नारायणाय नमः भगवन यह धूप सुगंधित द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है अतेव अत्यंत सुगंधित है मैंने भक्त पूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है आप इसे स्वीकार करें सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है दीप मंत्र सूर्य चंद्र सुज्योतिर्विद्युत दग्धे योस्तथैवच त्वमेव ज्योतिसांग देव दीपो अयं प्रति गृहे अतां ओम नमो नारायणाय नमः देव आप ही सूर्य और चंद्रमा की बिजली और अग्नि की तथा ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योति हैं यह दीप ग्रहण कीजिए सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है नैवेद्य मंत्र अन्नं चतुर्विधं चैव रसायह षड्वि समन्वितं मया नेवितं भक्त्या नैवेद्यं तव केशवः ॐ नमो नारायणाय नमः केशव मैंने मधुर आदि 6 रसों से युक्त चार प्रकार का भोज्य भक्ष्य लेह और चोस्य अन्न आपको भक्ति पूर्वक समर्पित किया है आप यह नैवेद्य ग्रहण करें सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का दक्षिण दल में शंकरशन का पश्चिम दल में प्रद्युम्न का उत्तर दल में अनुरुद्ध का आग्नेय कोण वाले दल में वाराह का नृत्य कोण में नरसिंह का वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान ति विक्रम का न्यास करें फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुण की स्थापना करें भगवान के बाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महा गदा कौमोद की और बाम भाग में सारंग की नामक धनुष की स्थापना करें दक्षिण में दो दिव्य तरकस और बाम भाग में खंग का न्यास करें दक्षिण भाग में श्री देवी और बाम भाग में पुष्ट देवी की स्थापना करें भगवान के सामने बनमाला श्रीवत्स और कौस्तुभ रखें फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें कुंड में देवदेव विष्णु देव के अस्त्र का न्यास करें पूर्व आदि आठ दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र अग्नि यम नरशित वरुण वायु कुबेर ईशान अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करें इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है जिसने उपयुक्त विधि से एक बार भी केशों का पूजन किया वह जन्म मृत्यु और जरा अवस्था को लांघ कर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है नमः सहित ओंकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में है वह नमो नारायणाय नमः यह तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है इसी विधि से प्रत्येक को गंध पुष्प आदि वस्तुएं क्रमसः निवेदन करनी चाहिए इसी तरह क्रमसः आठ मुद्राएं बांध कर दिखाएं फिर मंत्र वेत्ता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा आठ बार जप करें किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करें अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जब करें पद्म शंख श्रीवत्स गदा गरुण चक्र खंग और सांग धनुष ये आठ मुद्राएं बतलाई गई हैं जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा का विधान न जानते हों वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल इंद्रद्युम्न सरोवर के सेवन की विधि एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा को दर्शन का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी कहते हैं उपयुक्त प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें सरिताओं के स्वामी तीर्थराज आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं आपको नमस्कार है अच्युत प्रिय मेरी रक्षा कीजिए इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करके बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करें ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर जहां दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है बैठकर 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है ग्रहण संक्रांति अयना आरंभ विषुव योग युगादि तिथियां ब्यती पात, तितिक्षय, असाध, कार्तिक तथा माग की पूर्णिमा और अन्य सुभ तितियों में जो वहां ब्राम्मर को दान देते हैं।